अवतार हो या ना हो श्री कृष्ण हंसकर हाँ हाँ बिश्नुपुर में रजिस्ट्री का बड़ा दफ्तर है वहाँ रजिस्ट्री हो जाने पर फिर गोघाट में कोई बखेड़ा नहीं होता